गीता शंकर भाष्य अध्याय तेरा ये अभी च इत्यादिना सर्व कर्म दाहो वक्षति चहाँ गीता शास्त्र में भी यथई धांसी इत्यादि श्लोक में समस्त कर्मों का दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे उपपत्ते अविद्या अविद्याम क्लेस बीज निमित्ता कर्मा युक्त से, भी, से भी यही होती है क्योंकि अविद्या कामना रूप बीजों से युक्त हुए ही कारण रूप कर्म अन्य जन्म रूप अंकुर का आरंभ किया करते हैं यह अभी संधिनी कर्माणी फलारंभ का इति तत्र तत्र भगवता उक्त यहाँ शास्त्र में भी भगवान ने जगह जगह कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षा कर्म ही फल का आरंभ करने वाले होते हैं अन्य नहीं बेजान बेजान्यग्नोपद्धा न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञान ज्ञानदग्धस्था क्लेशेनात्त्मा संपद्यते पुनः तथा जैसे अग्नि में दग्ध हुए बीज फिर नहीं उगते वैसे ही ज्ञान से दग्ध हुए क्लेशों द्वारा आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता ऐसा भी शास्त्रों का वचन है अस्तुतावत्पत्त्युतर कालकृता कर्मणाम ज्ञानेन दाहो ज्ञान सहभाविवाद न तु इह जन्मनि जन्मि ज्ञानोत्पत्ते अतीतानेक जन्मांतर कृतानाम च दाहो युक्तः पूर्व ज्ञान होने के पश्चात किए हुए कर्मों का ज्ञान द्वारा दाह हो सकता है क्योंकि वे ज्ञान के साथ होते हैं परंतु इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का ज्ञान द्वारा नाश मानना उचित नहीं ना सर्वकर्माणी विशेषात उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि सारे कर्म दर्द हो जाते हैं ऐसा विशेषण दिया गया है ज्ञानोत्तर काल एव इति पूर्व पक्ष यदि ऐसा माने कि ज्ञान के पश्चात होने वाले सब कर्मों का ही ज्ञान द्वारा दाह होता है तो न संकोचे कारणुप्य य उक्तम यथा वर्तमान जन्माररम्भ काी कर्मा न क्षीयते फलदा प्रवृत्ता एवं सति अपि ज्ञाने तथा अपि कर्मणा क्षय न युक्त तद असत उत्तरपक्ष यह बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार के संकोच का कोई कारण नहीं सिद्ध होता तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जाने पर भी वर्तमान जन्म का आरंभ करने वाले फल हो देने के लिए प्रवृत्त हुए प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते वैसे ही जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है उन कर्मों का भी नाश मानना युक्ति युक्त नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं कथम तुक्तेश प्रवित्त फल यथा लक्ष्य भेदा मुक्त ईसु धनुषो लक्ष्य भेदोत्तर अपि अभी आरब्ध वेगक्षयात पतन एव एवं निवर्तते शरीरारंभक कर्म शरीरस्थिति प्रयोजने निवित्ते अपि आसंस्कार वेगक्षयात पूर्व वर्तते एवा। क्योंकि वे प्रारब्ध कर्म छोड़े हुए बाण की भांति फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं इसलिए उनका फल अवश्य होता है पर अन्य का नहीं जैसे पहले लक्ष्य का वेद करने के लिए धनुष से छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य वेद हो जाने के पश्चात भी आरंभ हुए वेग का नाश होने पर गिरकर ही शांत होता है वैसे ही शरीर का आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्म भी शरीर स्थिति रूप प्रयोजन के निवृत्त हो जाने पर भी जब तक संस्कारों का वेग क्षय नहीं हो जाता तब तक पहले की भांति बरतते ही रहते हैं स एवु वेगः तो अमुको धनुषी प्रयुक्तः अपि प्रयुक्त अभी उपसाध फला कर्मा स्वास्त्रस्थानी एवं ज्ञानन निर्विधिक्रियंत वही बाण जिसका प्रवृत्ति के लिए वेग आरंभ नहीं हुआ है जो छोड़ा नहीं गया है यदि धनुष पर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको रोका जा सकता है वैसे ही जिन कर्मों के फल का आरंभ नहीं हुआ है वे अपने आश्रय में स्थित हुए ही ज्ञान द्वारा निर्बीज किए जा सकते हैं इति पतिते अस्मिन विद्वत शरीरे न स भूयो भिजायते इति युक्तम एव उक्तम इति सिम अतः यह इस विद्वत शरीर के गिरने के पीछे वह फिर उत्पन्न नहीं होता यह कहना उचित ही है यह बात सिद्ध हुई अत्र आत्मदर्शन उपाय विक इनादय उच्यँ आत्मदर्शन के विषय में ये ध्यान आदि भिन्न भिन्न साधन विकल्प से कहे जाते हैं ध्यान नत्म पश्यत्म आत्म अने कर्मयोगे नापरे ध्यान ध्यान नाम शब्देभ्यो विषयभ्योत्रदी कनसी उपसृत्य मन चतकचेतरीकाग्रतया चिंतन तत्म तथा ध्याय बीत बक ध्यातीव पृथ्वी इति उपमोपादना तैलधारावत संत अविछिन्न प्रत्यय ध्यान तेन ध्यान आत्मनि बुद्ध पश्य आत्मा प्रत्यक्षेतनम आत्मना ध्यान संस्कृत अंतक केचि योगिन शब्दादि विषयों से श्रोतादिइंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके और मन को अंतरात्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिंतन करते रहने रहना है उसका नाम ध्यान है तथा जैसे बगुला ध्यान करता है जैसे पृथ्वी ध्यान करती है जैसे पर्वत ध्यान करते हैं इत्यादि उपमा दी जाने के कारण तैल धारा की भांति निरंतर अविच्छिन्न भाव से चिंतन करने का नाम ध्यान है उस ध्यान द्वारा कितने ही योगी लोग आत्मा में बुद्धि में आत्मा को यानी चेतन को आत्मा से द्वारा शुद्ध वे अंतःकरण से देखते हैं अने सांख्यन योगेन सांख्यम नाम इमे इमें सत्वरजस्तमी गुणा माया दृश्या अहम तेज्य अव्यापार साक्षीभूत गुणविलक्षण आत्मा इति चिंतन एस सांख्यो योग तेन पश्यन्ति आत्मान आत्मना इति वर्तते अन्य कई योगी जन सांख्य योग के द्वारा देखते हैं सत्व रज और तम ये तीनों गुण मुझसे देखे जाने वाले हैं और मैं उनसे भिन्न उनके व्यापार का साक्षी उन गुणों से विलक्षण और नित्य चेतन आत्मा हूँ इस प्रकार के चिंतन का नाम सांख्य है यही योग है ऐसे सांख्य योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं कर्मयोगेन कर्म, कर्म एवं योग ईश्वरार्पणबुद्धिया अनुष्ठीयमन घटन रूप योग योग उच्यते गुणतः तेन सत्वशुद्धि च अपरे तथा अपर योगी जन कर्मयोग के द्वारा ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई चेष्टा का नाम कर्म है वही योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग कहा जाता है उस कर्म योग के द्वारा अंतकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के क्रम से आत्मा में आत्मा को देखते हैं अन्य मजान्य उपास तरन्ते मृत्यु श्रुतिपरायणा तो यु विकल्पेषु विकलेशु अत अभी यथोक्त आत्मा अजान अने आचार्येभ्य शुवा इदमे चिंत उपाशते श्रद्धा सत एक साधक जन उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक के भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतव को न जानते हुए अन्य आचार्यों से सुनकर उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कि तुम इसी का चिंतन किया करो उपासना करते हैं श्रद्धा पूर्वक चिंतन करते हैं ते अभी चति तर अति, अति क्रामती एवं मृत्यु मृत्युयुक्त संसारम एकुतिपरायणा श्रुति श्रवण परयनम गमनमोक्षारग प्रवृत्त परम साधनम यम थे श्रुतिपरायण केवल परोपदेश प्रमाणा स्वयं विवेक विवेकरहिता अभिप्राय है वे केवल सुनने के पारायण हुए पुरुष भी अर्थात जिनके मत में श्रवण करना ही मोक्ष मार्ग संबंधी प्रवृत्ति में परम आश्रय गति परम साधन है ऐसे केवल अन्य आचार्यों के उपदेश को ही प्रमाण मानने वाले स्वयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी मृत्यु को यानी मृत्यु युक्त संसार को निसंदेह पार कर जाते हैं किमु वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रता विवेकिनो मृत्युम अति इति अभिप्रायः फिर प्रमाण करने में जो स्वतंत्र है वे विवेकी पुरुष मृत्युयुक्त संसार से तर जाते हैं इसमें तो कहना ही क्या है यह अभिप्राय है क्षेत्रजस्वरिक विषय ज्ञान मोक्ष साधन यज्ञा मृतमश्नुते उत्तम तत्क हेतु तदेतु प्रदर्शनाथ श्लोक आरभ से क्षेत्र और ईश्वर की एकता विषयक ज्ञान मोक्ष का साधन है यह बात यज्ञ मृतमश्नुते इस वाक्य से कही परंतु वह ज्ञान किस कारण से मोक्ष का साधन है उस कारण को दिखाने के लिए यह श्लोक आरंभ किया जाता है यावत संजायते यत्यते किंचित सवरजंगम क्षेत्र क्षेत्री भरतर्षभ संजायते समुत्प्य सत्व वस्तु किम अविशेषेण स्थावर जंगम स्थावरम जंगम चेत्र क्षेत्र विधि जानी ही ये भरत सभा ये भरत श्रेष्ठ जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है चाहे यहाँ समान भाव से वस्तु वस्तुमात्र का ग्रहण है इस पर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर जंगम यानी चर और अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न होती है इस प्रकार तू जान